ृहस्पति ये भाष्य चलेंगे नीते का Yeah. मंत्र जी के बाद वायुप्राणो चंद्र सूर्योषे चंद्रशूर्याष्रोत्रेवाग्विवृताे वाु प्राणो हृदय विश्व पद्भ्या तो यहाँ भगवान बाश्यकार जी ने बताया तो ऊपर यद्यपि ये दूसरे मंत्र में बता दिया है पराविद्या का विषय तो यहाँ वो तो सूत्रबद्ध बता दिया और यहाँ भाष्य के समान थोड़ा विस्तार बता रहा है तो सूत्र का मतलब संक्षिप्त सूचत सूत्र सूचनादिति सूत्र तो सूचना देता है वो सूत्र है अथवा अल्पाक्षर सति बहुवातबोधकत्व अक्षरअल्प है बहुता है ये सूत्र है और भाष्य क्या करता है उसी का ही विस्तार इसलिए वहाँ लक्षण किया है ना भाष्य का सूत्रा सूत्राथो वर्ण्य पदे सूत्रा भी स्वदा च वर्णंते भाष्य भाष्य विदो विदु भाष्य का लक्षण किया है सूत्राथको वर्णन भी करते हैं और पद ही सूत्रानुसार भी सूत्र के अनुसार अपना पदों को भी स्वपदानी च वर्णनते भाष्यम भाष्य भाष्य का लक्षण है क्या एक तो सूत्र का वर्णन करेंगे और सूत्र में आए हुए पदों को सूत्र के अनुसार वाक्य करेंगे और बीच में अपने पदों को भी वाक्य करेंगे स्पष्ट करेंगे इसी का नाम है भाष्य का ये भाष्य के समान विस्तार बता रागे का भाष्य में देखिए मंत्र में है ना अग्निर मूर्धा, अर्थात अग्नि है उस विराट का मूर्धा बोलते मस्तक मूर्धा शब्द से लेना मस्तक तो अग्नि का अर्थ है वहाँ द्यूलोक लेना अग्नि का अर्थ है द्यूलोक तो क्यों किया भाष्यकार उसको उतारा देखिए अग्निर अग्निर्क मंत्र में अग्नि शब्द आया था ना उसी का अर्थ कर दे दुलोक तो ये कैसा है एक नियम होता है लब्योही लब्योही अनन्या लभ्योही शब्दार्थ अन्य लभ्योही शब्दार्थ अन्य मतलब जो शब्द उच्चारण करेंगे उसी अर्थ को बोध करे उसी का नाम शक्तिवृत्ति या उच्चारण किसका अग्नि शब्द का आप ले रहे किसका दूलोक मुर्दा।, मुर्दा, तो हाँ। मुर्दा तो है मुर्दा तो आई है उसमें हाँ। दूलोक ले रहे अग्नि मतलब का अर्थ ये कई अर्थ किया नियम है मीमांसा का अन्य लभ्यो ही शब्दार्थ अन्य मतलब जो शब्द आप उच्चारण करेंगे उसी अर्थ का बोध होता है शक्तिवृत्ति माना जाता है तो यहाँ उच्चारण मंत्र में अग्नि शब्द आया आप द्व्यूलोक ले रहे भाषाकार भाषाकार ले रहे है ना भाषाकार कहते हैं ठीक है शक्तिवृत्ति है किन्तु किसी का अर्थ करने के लिए आपको प्रकरण को देकर अर्थ करना पड़ता है केवल शक्तिवृत्ति से नहीं प्रकरण किसका है और प्रकरण को देकर के की जाती है उपक्रम ये जो प्रकरण है विराट का है तो विराट का मतलब यदि आप अग्नि शब्द से जो उसका शिर लेते हो तो अन्यथा अग्नि उसको नेत्र कह दिया है और अन्य उपनिषद में जूलो को उसका सिर माना है भून व्यारितु को और उसके लिए यहाँ शब्द भी द्यूलोक लिया तो उसके लिए प्रमाण दे रहे अग्नि से द्व्यूलोक कैसे लिया पंचाग्नि का प्रमाण दे रहा है अग्नि तो का, अग्नि का द्योलोक असोवा वाह को गौतम अग्नि या प्रथमाग्नि या राजा ने पूछा था ना उस बालक से वो बालक गया था ना उसमें राजे के पास पंचाल राजे के पास तो पंचाल राशि के पास गया था तो उन्होंने पूछा रे ब्रह्मचारी तुम कुछ पढ़े लिखे है राह अनुशिष्ट हो सीधा उसको सत्कार भी नहीं किया सीधा पूछा क्योंकि तो बा, बालक का स्वभाव को देखकर ही राजा पहचान लिए वो बालक है सीधा प्रश्न पूछा क्या तुम शिक्षित तो हो तो उन्होंने भो उन्होंने बोला हाँ मैं शिक्षित तो, हूँ गीता ने अच्छा वो पाँच प्रश्न किया था उन्होंने ये मरे हुए लोग कहाँ से जाते हैं वापस कहाँ से आते दोनों का मार्ग कहाँ विभाजन होता है और पांचवा प्रश्न किया था पंचमा आहुति के द्वारा दिया हुआ जल ये पुरुष रूप को प्राप्त करता है जानते हो बोल तो नहीं जानता हूँ तो क्या शिक्षित है तुम एक प्रश्न भी नहीं जानते तो नाराज हो चल जाता है बालक राजा बोलते रहो यहाँ आपका सेवा होगा सब चंतु नहीं रुकता आके सारा पिताजी के ऊपर गुस्सा निकलता तुमने क्या पढ़ा दिया मुझे जानते नहीं करके तभी तो पिताजी कहा मैं भी नहीं जानता यदि जानता तो आप जैसा प्यारा बालक को मैं क्यों नहीं बताया हम दोनों ही मिलकर राजे के पास चलो तो बोला राज अन्य बंधु दुष्ट राजा है मैं ले आऊँगा उनके पास तभी तो भी पिताजी स्वयं जाते हैं उनके तो पिताजी को वो जाते ही उनको खूब सत्कार करके उनका देख व्यवहार को देखकर। बालक को नहीं कहता तो पिताजी कहते बस मेरा पुत्र से जो प्रश्न कहता मुझे वो चाहिए तो राजा उनको बताता उसमें वो जो पाँचवा प्रश्न कहे सबसे पहले वहाँ दूलोक अग्निमाना है दो तो लोग अग्नि के बाद वहाँ उसके परजन्य अग्नि बता दिया तीसरे अग्नि है अपना पृथ्वी पृथ्वी मान के और चौथी है पुरुष पुरुष और पांचवी है योषाग्नि इस प्रकार जीव जन्म लेता है किंतु ये थोड़े में अपवाद है सर्वत्र नहीं सर्वत्र नहीं होगा जैसा मान लीजिए द्रौपदी और दृष्टादुम्न है ना वो केवल तीन ही अग्नि पुरुष और योषाग्नि नहीं विज्ञा उत्पन्न हुआ ना तो ऊपर से आ गए में तो प्रवेश हो गया स्वाहा करके डाल दिया बस वहां से जन्म और पुरुष और योश अग्नि पृथ्वी, योलोक अग्नि भी है परजन्य भी है पृथ्वी में ब्री में आ गए ना? नाजन भगवान जो वर्षा कर वर्षाभिमानी देव वर्षा हाँ वो दूसरे उसमें प्रवेश होता है उसके बाद पृथ्वी में आ गए ब्री में प्रवेश धान में वो धान उसमें अग्नि में डाल दिया स्वाह करके उसे जन्म और वो पुरुष में जाता है पुरुष के बाद स्त्री में जाता वो दो अग्नि इसलिए वहाँ तीन अग्नि द्रोणाचार्य आदि है ना वहाँ चार अग्नि अगस्त कुंभा जर्सी आदि है ना वो चार योशित नहीं केवल पुरुष तक वह ऐसा माना है। सर्वत्र ऐसे जो है जन्म होता है ऐसा भी तो नहीं माना नो जायम रेश को छूट है जायस्वम रेश है ना बाकी तो इसी प्रकार है एक तो मर गए जन्म उनके लिए वो अत्यंत पाप है लोगों और भी जो अनेक नरकों में जाते हैं तो वो वो में जाएंगे नहीं, वो नहीं। तो वो भी से वो ही नहीं तो पापी हो गए ना वो उनके लिए नहीं हाँ। वो थोड़ा पुण्य आत्मा है ना उनके लिए। करने। बिल्कुल पापियों को जाए उसका कर्मफल खाली भोग करने के लिए जैसे पशुओं का कोई पाप नहीं लगता है खाली इसलिए है ना भागवत में थी। मूदमापनो थीम आप अनु थी इसको देखकर वो प्रसन्न हो गया अतरे उपनिषद में भी है तो उन्होंने पहले परमात्मा ने अंबा मरो मरिची लोक को सृष्टि किया उसके बाद उन्होंने सोचा ये लोक नष्ट हो जाएंगे भ्रष्ट होंगे देखने वाले चाहिए तो लोकपालों को सज्जन किया तो लोकपालों को सृजन करने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया हे पिता सृष्टि तो किया हम लोगों को हम लोगों को रहने को कोई स्थान तो दे दो तभी उन्होंने सबसे पहले गाय लाया अश्व लाया सब लाया बोलते तिरस्कार के, अंतिम में मनुष्य आकृत लाया अलम अलम अलम ये पर्याप्त है शुक्रतम ये बहुत अत्यंत सुंदर है क्योंकि इसमें रहकर हम सब कुछ कर सकते इसलिए वो माने कर्म ही एक ही है चौरासी लाख तो इसलिए है ना मनुष्यों को श्रेष्ठता क्यों दिया है वो अकेले नहीं भोग तो सभी होने में भोगते आ रहे यहाँ भी ये योग के लिए मिले मनुष्य योग। हाँ। योग है और जो पूरों में कुछ भोग हैं वो भोगना वो तो अलग है हाँ। मतलब वो तो प्रारब्ध तो है क्यूँकी पंचेता सृजनते गर्भस्तव दे तो गर्भस्थ लिखा आयुर्विद आयुर्वितम कर्ममच विद्या निधन में पांच आयु है विद्या, आ, विद्या, विद्या वित कर्म, कर्म, विद्या, वित्त, मृत्य। कर्म, मृत्यु ये पांच अपना हाँ उसमें ये नहीं पता आपको योग साधना नहीं बताया। नहीं, ये तो पता ये ये है, योग, है। योग, योग, तो उल्टा करते है। <laughs> योग प्रारब्ध और इसमें उल्टा करते हैं। हाँ भोग सारे देवता भी भोग निधनमें आयुर्वेद कर्मचार विद्या निधनमेंचेता कर्मस्ते देहस्तव गर्भस्ते देहना पाँच योगसूत्र में तीन माना है जाति आयु भोग योगसूत्र में ये पद्मपुराण में पांच गिना है वहाँ जाति आयु भोग माना है जाति बोल तो जन्म आयु और भोग पतंजलि ने भोग बोल दो यही जो जितना भी अपना जो भोग है ना प्रारब्ध जितना सुख दुख आदि जितना भी ये माना है तो ये बोल रहे गौतम ये प्रमाण कौन सी छांदोज्ञा अतः इस श्रुति के बल से और बृहद में भी आया है पंचाग्नि है ना केवल छांदोज्ञा मात्र में नहीं इस श्रुति के बल से यहाँ अग्निशब्द का अर्थ क्या किया द्योलोक किया मूर्धा का अर्थ कर रहे हैं यश्या उत्तमांग मंत्र में अश्य आया है ना उसको बादशाह का अर्थ कर रहे है यश्या जिस परमात्मा का जिस विराट का ये जो अग्नि है है उत्तमांग मतलब श्रेष्ठ ये शरीर में सबसे श्रेष्ठ है मस्तिष्क मूर्धा माना जाता उसे परिचय है तो ये बोल रहे है। शिरा चक्षुषी चक्षुषी है ना आगे द्विवचन है चक्षुषी द्विवचन है इसलिए चक्षुशी बनता है चक्षुशी चक्षु, चक्षुशी चक्षुंशी द्विवचन चक्षु, में चक्षुन done, है चक्षुशी मूल में हाँ चक्षुन शब्द है चक्षु चक्षुशी चक्षुंशी ऐसा बनता है द्विवचन है तो ये बोल रहे चंद्र सूर्यो चंद्र और सूर्य उनके दो क्या है नेत्र नेत्र है इति सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य यहाँ जहाँ है ना सभी में यश्य शब्द का बल तो उसका आधार कर दीजिए हाँ। जोड़ दीजिए तो बीच में कहेंगे यहाँ मंत्र में यश्य शब्द तो आया ही नहीं है। मंत्र में कहा ऐसे शब्द आ गए तो बोले नहीं ने अश्य मंत्र में अश्य पद पड़ा है उसको आप परिवर्तन कर दीजिए में अर्थात जिसका ये जो है शिर शिर है शिर है है है जिसका और सूर्य और चंद्र नेत्र है जिसका सभी में यश्य चल भू समाम कृत्वा तो मतलब जो अश्य शब्द है ना उसका यश शब्द में परिवर्तन करके सभी के साथ जोड़ दीजिए अर्थ हो गया अग्नि मोर्दो यश और चंद्र सूर्यो चक्षुषी यश दिशा स्रोत्रे यवृत वेद यश सभी मिल गएगा वक्षमाण इति यशि कृत्वा इस प्रकार करके वहा को यश्य में डाल दीजिए दिशा श्रोत्रे यश्य देखिए यहाँ भी लगा दिया सारा जो दिशा है, कान है उसकी। वो श्रोत्र है जिसके, जिसके। वो विराट अगेना अनेक प्रकार की वाघ विवृत करते उद्घाटित विवृत बोलते उद्घाटित खुली हुई फैली हुई उद्घाटित बोलते फैली हुई उसी प्रसिद्धा वेदा क्योंकि भगवान की वाणी है ना वेद प्रसिद्ध जो वेद है वो भगवान की वाणी यश्या वाय। वायु प्राणो ये जो बाह्य वायु है वो प्राण है जिसका जिस विराट का ये जो हम वायु कह रहे हैं ना परमात्मा का प्राण है हृदय अंतकरणम हृदय का अर्थ कर रहे हैं अंतकरणम कौन अंतकरण है उसका बता रहे हृदय अंतकर्ण विश्व समस्त समस्त विश्व अंतकर्ण सारा जगत ही क्या उसका हृदय है अंतकरण जगत सारा यश अर्थात सारा जगत है अंतकर्ण जिसका तो विश्व का अर्थ कर रहे विश्व समस्त विश्व अंतकर्ण जगत सर्वम अंतकरणा विकारमेवा जगन बोल सर्वम मनवा जगत ये जितना भी जगत दीकर है ना ये सब किसका है मन का मन का अकेला मनवा मनुष्य नाम कारण मन है तो जगत मन है तो जगत, के तो जगत बोलता है जगत पूरा ब्रह्मांड हाँ, काले सकला तमो विभूत तो नहीं नहीं पूरा पूरा पूरा जगत जगत आता है पूरा। पूरा। रहे ना इसलिए स्पष्ट करण विकारमेवा ये हमारा मन का ही विकार है कौन जगत तो मन का यदि विकार है मनसी मन सेवा मन में रहेगा और सुषुप्ते प्रलया दर्शना सुसुप्त में मन लीन होता है तो जगत लीन हो गए तो तो और क्या इसलिए बोलते हैं ना जा, जागृत में भी अमन ही भाव करो जगत नहीं है पांडू के करी गए यही स्त्रुति बोल रहे जिस प्रकार सुषुप्ति में वहा मन नहीं है तो जगत नहीं है वैसे ही जागृत में भी तुम अमन ही भाव करो अमन ही बोलते वही उन्मन्य अवस्था केवल विक्षेप को हटाना है हाँ अमन भाव का नाम है दूसरा उन्मन्य अवस्था कहते ये ओंकार के है ना द्वादश मात्रा मानते हैं आगर में समना है ग्यारहवीं अवस्था है इसमें तो प्रसिद्ध चार मानते ना आकार उकार मकार अमात्रा वहाँ आगम में क्या है बारह मात्रा। मात्रा मात्र कोई मात्र माप्रे मात्र से अनंत मात्र भाषा करने के उसका अमात्र अनंत मात्र कोई मात्र नहीं ये तो वे इसके अनुसार किन्तु आगाम में वहाँ बारह मात्रा मानी नाद नादांत शक्ति ये करके वो संकेत भगवान बादश्य जी ने भी किया शिवा क्षमापराध में शिवा क्षमापराध में ना आदो कर्म प्रसंगा थमें उन्मन्यावस्थाया विगत खलिमलम शंकरम न तो उन्मन्यावस्था में जाके मैं सारे पापों चे भगवान का स्मरण नहीं किया क्षणतव्य हो जगदीशा उसमें संकेत इसी को क्षमापराध है ना आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलु क्षम मातृकुक्षुषितम्मा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर पूरे वर्णन किया उन्होंने शिव क्षमापराधन स्त्रोत्र बोल के अच्छा हाँ आदो कर्म प्रसंगात कलयत कलु क्षम मातृकुक्षुषितम्मा बिन्मूत्रा मध्य कलयति क्षंतो जगत भगवान में कैसे कैसे जन्म आ गया मलमूत्र में मुझे क्षमा करो उसके बाद बचपन का बाल ले करके उस बाद बुढ़ापा का वर्णन किया भगवान महादेव से क्षमा मांगा हाँ अंतिम में जाके वहाँ आयुर्नश्यति पश्यताति क्षय आयो वन उसी में हाँ उसी में आए किम्ब आधन अंतिम बोल रहे किम्ब आधन धनादि से मैं क्या करूँ तो भगवान को गुरु के पास शरण में लग गए उसके बाद कुछ नहीं उसके क्षमा पर बहुत बढ़िया उसमें पूरा वर्णन किया शिवा क्षमा पराधन स्त्रोत्र बोल के आचार्य तो उसमें भी उठाए उन उन्मान्य अवस्था उसी को मांडू के कारण अमान्य अवस्था अमान्य भाव का कारक तो है ही है क्योंकि उसमें आया ना उनका भविष्य पुराण में उल्लेख है चतुर्भ शिष्य ही चार शिष्यों के साथ स्वयं शंकर ही अवतारित हो जाएंगे अच्छा उसका संकेत है भविष्य पुराण में है पद्म पुराण में भी है थोड़ा इंद्रित उसमें भी आया है उसमें भी दिखाते वायुपुराण दि में भविष्य पुराण गर्गाचार्य नहीं भविष्य पुराण माना व्यास्कृत है क्योंकि तो भविष्य पुराण है व्यास्कृत कोई संशय नहीं है किन्तु भागवत में थोड़ा संशय है लेकिन अद्वयम भद्वयम चाहिए पुराण का वर्णन के कितना कितना अक्षर भकार में दो पुराण है ब्रह्मचार्य ब्रह्म पुराण ब्रह्मवैवर्थ पुराण ब्रह्मांड पुराण करके तो भद्वयम भा में दो है दो भविष्य पुराण में शंका और दूसरा एक जो भाम में श्रीमद् भागवत है अथवा देवी भागवत है उनमें मत मतांतर है वैष्णव लोग बोलते हैं नहीं वो मुख्य है उपपुराण है शाक्त कहते नहीं ये मुख्य पुराण है और ये उप पुराण इन इनमें दोनों खींचे जाने वाला है एक पुराण होगा एक उप होगा किंतु तो भविष्य पुराण में समा एक है क्योंकि तो भकार में दो गिना है भदद्वयम कौन सा कौन सा एक भविष्य पुराण हो गया भा मतलब भविष्य पुराण और दूसरा एक जो भा है श्रीमद भागवत है अथवा तो देवी भागवत है अच्छा हाँ हाँ इनमें विकल्प है वैष्णव कहते हैं नहीं वो मुख्य है ये उप पुराण देवी भागवत शाक्त कहते हैं नहीं नहीं यह मुख्य पुराण है यह उप पुराण इनमे कह भविष्य पुराण दोनों के गर्गाचार्य का भविष्य के लिए कुछ गर्गाचार्य का गर्ग संहिता गर्ग, गर्ग संहिता तो उसी में कुछ भविष्य हाँ उनका तो बहुत है गर्ग संहिता वर्णन खोती है गर्ग संहिता अच्छा और गर्गाचर ज्योतिषारे में ना बहुत ज्योतिष के बहुत तेव हाँ। गर्ग संहिता ज्योतिष में भी चलता है पराचर है गर्ग संहिता है भृगु संहिता है हाँ भृगु संहिता तो बहुत है ज़्यादा आजकल पराशर चलता है भृगु संहिता से जन्म जन्मांतर का मालूम पड़ता है ठीक से यदि मिल गए ये भृगुसंहिता के आप जन्म जन्मांतर का ये दक्षिण वालों के पास जो एक विद्या रहती है वो कुछ कागज का वो करते रहती है, हाँ, वो तो है एक बृगुसंहिता के ऊपर ही है नाड़ी विद्या बोलते हैं हाँ, उसमें बोल सकते हैं नाड़ी से आप पता कर सकते हैं जन्म में है करके आदमी कोई सुने तो डर जाता है उसको पूरा बताते इसलिए पूरा बताते नहीं कुछ तो फर्क रहता है नहीं बताते जहाँ बताने योग्य नहीं है ना उसके अंदर आघात ना हो वो नहीं बता इसलिए ज्योतिष को नियम स्पष्ट मना के मना किया बिल्कुल मना किया ये जैसे कुछ आघात बहुत बजूमा व्यास जी ने स्वयं जनमेजय को कहा दिया था जनमेजय पीछे बड़े थे व्यास जी के मेरा भविष्य बन तो बोलते नहीं यदि भविष्य बताएंगे तो आप जो वर्तमान को भी बिगड़ देंगे भविष्य तो होना वही हो है वर्तमान को ये दृष्टि घटाना है हिमाचल में हम जो जाते हैं ना उधर मेहता जी का ये भी मेहता जी को वहाँ जाते थे एक माता जी वहाँ फैक्ट्री में काम करने आती तो उसका एक ही लड़का तो उन्होंने क्या किया किसी ज्योतिष को कुंडा लिखा दिया उन्होंने कहा तेरा लड़का कि वो ऐसा योग है उसके लिए शांति करना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगा ऐसा बोल दिया और वो इतना खर्चा करने के लिए उनके पास काम करते फैक्ट्री में एक ही लड़का है तो बहुत दुखी होगा काम करना शुरू आना ही बहुत दिन से बाद में वहाँ एक पंडित राजेंद्र ये जानते पूजा है ना राजेंद्र हमारे साथ घूमे जाते बाद में बोलो महाराज आजकल तो आप आती ना मंदिर में भी नहीं आती फैक्टर तो बोलो रोने लग गए ऐसा ऐसा वो वो कहा इसने ने कहा कुंडा लीलाओ में देख रहा हूँ उन्होंने देखा ऐसा कुछ नहीं है बस तो मैं तुम्हें रुद्राभिषेक हो जाएगा अभी प्लट <laughs> बहुत दिन एक महीने तक वो दुखी थी <laughs> चिंता करके कर भविष्य में ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो वो बोल दिया थोड़ा बस अभी पंडित जी अभी भी होगा लड़का बोलते हैं रुद्राभिषेक से होगा काम उन्होंने इतना लंबी चौड़ी लिस्ट दी शांति करनी चाहिए हजारों हजारों को दे दिया अब इतने काम करने वाले कहाँ से करते करेंगे इन्होंने एक रुद्राभिषेक ग्यारह सौ में समाप्त नहीं पड़ दिया तो इसलिए ज्योतिष का नियम आपकी ज्योतिष कभी नहीं बता अब बस ठीक है करके क्योंकि उसको आघात पहुँचेंगे अब देखे मान दीजिए बीस साल में दस साल में होने वाला है अभी यदि बता दो उसको चिंतन करते करते वर्तमान भी बताते नहीं तो ये बता रहे दिशस् ये हो गया सारा ये जो जगत है उसका हो गया ये बोल रहा सर्वम ही मनसी सुषुप्ती प्रलय दर्शनात क्योंकि दर्शनात्षुप्ति में मन नहीं है इसलिए जगत नहीं जागृत और सपना में मन है जगत अनु व्यरक से मन, ये येत्र मन तत्र जगत के अनुभव शास्त्र मत के कैसे भी आप सिद्ध कर तो बता रहा पदभ्याम जाता पृथ्वी जिसके पैरों से जी पृथ्वी उत्पन्न हो गई इसलिए पृथ्वी क्या है उसका पैर है यश्य मतलब जिस विराट के पृथ्वी उत्पन्न हो गयी इसलिए है ना शूद्रों का अभिमानी देवता भी पृथ्वी माना जाता है पदभ्याम शूद्रो अजाता उनका देवता भी प्रति माना पृथ्वी का नाम पूछना बोलते पूष्णा सूर्य, सूर्य नहीं को भी हाँ उसको को बोलते हैं को तो इसीलिए यही ये च पद्याम जाता पृथ्वी जिसके पैरो से ये पृथ्वी उत्पन्न हो गए अतः पृथ्वी उसका पैर है ये देवो तो कि भगवान का आचार्य का आराध्य देवता विष्णु ही सिद्ध होते गीता में भी नारायणम अंडांतर्गत मंगलाचरण किया है गीता में भी देखे पहले मंगलाचरण सप्ताह द्वीप में यदि नारायणम करके ना अंडर करके अच्छा। वो, वो में नारायण का किया अब यहाँ भी दिखा रहे ऐसा देव विष्णु भगवान स्वयं महादेव का होता है जो उनका इष्ट नारायण विष्णु होता है इष्ट देव उनका विष्णु मालूम पड़ रहा है तो सबसे बड़ा वही है ना शिव अपराधन लिखा है हाँ तो, तो शिव का विष्णु का भी बहुत लिखा है हाँ। क्योंकि विष्णु का आराध्या शिव है जी शिव का आराध्या है विष्णु हाँ। दोनों का हरी इसलिए बहुत कोई महात्मा कहते हैं ना हाँ। को जो शैव लोग है ऐसा लगाते हैं हाँ ऐसा क्यों है भगवान विष्णु का धनुष है ऐसा क्यों भगवान शिव का त्रिशूल है इसलिए सबसे बड़ा वैष्णव यदि है तो शिव है सबसे बड़ा यदि शैव है ना विष्णु है ऐसे एक बार आता है तो एक बार लक्ष्मी ने कहा आपको हृदय में मेरा स्थान होना चाहिए मतलब पूरा स्थान तो हम नहीं दे सकते आधा स्थान मेरा महादेव का है और आधा स्थान में पूरा जगत है हर आधे में उसमें तुम ही रहो तो रश्मि लूट जाती तभी रूठ के गए थे मतलब आधा तो महादेव उसको छोड़ नहीं सकता आधे में सारा जगत है उसमें तेरा भी स्थान तो इसलिए मैं बता रहा है विष्णु विष्णु अनंत ये विष्णु है कौन वही विराट को विष्णु बता रहे विष्णु है है। हाँ। बता है विविष्टि विष्णु अनंत अनंत प्रथम शरीर सबसे पहले शरीर है त्रैलोक्य देह उपाधि विराट हाँ ये प्रथम शरीर और ये तीनों लोग मतलब भूर भुआ स्वा ये उसका शरीर है चौदह भुवन तीनों से उपलक्षण चलता है।, है, है, है, है।, है एक शिर है दो बाहु है दो पैर है ऐसा माना है व्यारिति भूर भुआ स्वा ये व्या है। एक दो बाहु दो बाहु और भू दो शिर है वो हाथ है स्वाहा उसका पैर मान ऐसा स्वा मतलब वहा आया है छो में उन्होंने तीनों लोगों को तपा दिया तो तीन देवता उनको तपाने से तीन वेद तीन वेदों को तपाने से वहाँ तो उसको तपाने से तीन व्याहृति तीन व्याहृति को तपाने से एक अक्षर ओंकार माने से मस्तिक है, है। आ, है। ऐसे किया। तो सारा, सारा तम माना है अंतिम सारे इसलिए ओंकार को सबसे श्रेष्ठ माना है सारा, सारा। सारा तो प्रथम प्रथमशरी त्रैलोक्य देहोपाधि तीनों लोक उसके देह उपाधि है सर्व भूता अंतरात्मा और के सभी समस्त भूतों का वो अंतरात्मा भी सबके अंदर भी तीनों लोक उसका उपाधि हो गए और सारे भूतों के वो अंतरयाम में भी आता है सही सर्वूतेषु दृष्टा स्रोता मन्ता विज्ञाता सर्वकारत्मा पंचाग्निद्वार च या संसती थी प्रजा ताकि तस्माद पुरुषा प्रजाती hmm. आगे बता रहे जीवों की कुछ परंपरा से कुछ साक्षात hmm. उत्पत्ति तो उसी से हो रहे तो सही सही बोल तो वही hmm. कारण रूप hmm. सर्वभूत दृष्टा hmm. वही जो परमात्मा ही समस्त प्राणियों में देख रहे हो hmm. इसलिए स्तुति को कहना पड़ा नान्य तो दृष्टा उसे उसे उसे कोई कोई कोई दृष्टा नहीं नहीं उसे कोई मन्ता नहीं, है, नहीं। है, बेचारा जीव मान के बैठा है मैं कर रहा हूँ वही हो रहे, उसे रहा है उससे वो मानने वाला भी स्वयं है हाय परंतु मानने वाला स्वयं परंतु एक अभिमान परिस्थिति वही परिचिन मान के वो भूल गए बस ये अनात्मा में मान के आ, ये बस ये परिचिन भाव ऐसी <laughs> बाकी तो दुखी है, है।, है। आगंतुक सुख है, है।, है।, है।, है।, है।, है हम स्वरूप को भूल गए आय हवा को भाई ऐसा ही होता है घर में जो सजा रहने वाले कोई महत्व नहीं बाहर से एक आ गया उसकी महत्व ऐसा ही होती पूरा जीवन जो खिलाता है कोई पूछते नहीं एक दिन कोई बढ़िया खिला दिया अरे ये लोग नाम होता है तैसे ही होता है ये लोक प्रता ऐसा नहीं सर्वभूत सही सर्वभूत सही बोलते वही परमात्मा दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता वही दृष्टा है वही श्रोता है वही मन्ता है उपाधि को लेकर स्वता नहीं सब है ना इसको बृहदी कर्म नाम देयानी इसको कह दिया कर्म नाम कर्म को लेकर उसका नाम पढ़ा है।, है।, तो है, हाँ। है।, है सब कुछ तो मितया है, सब सब है कि तो सत्य मान लिया ना ये भूल है मानना भूल हो गए ना नहीं। जानते नहीं जाना नहीं मान लिया कर्म है वही करता है स्वामी जी वो कहते हैं वही <laughs> तो मैं मैं मैं करके सर्व कारण आत्मा वो सभी का कारण आत्मा है सभी का कारण पंचाग्नि द्वारे ना अभी पता है ना पांच अग्नि उनके द्वारा जू से लेकर योशत पंचाग्नि द्वारे नी वही संसार कर रहे दूसरा आया कहा से किसी को स्पष्ट कहा दिया उसमें अपना श्वेता श्वेतर त्वपान त्व श्री त्व बालो ृद्धा तु ही पुरुष तु ही पुरुष है तु ही स्त्री है तू ही बालक है तुम दंडे न मंचसी तुम्हें दंड लेके चल रहे उस बोल रहे वही सर्वव्यापक संसरंति प्रजा अर्थात ये पंचाग्नि के द्वारा वही प्रजा बनके के में संचरण कर रहे प्रजा, प्रजातापि ये प्रजा भी क्या है तस्माद पुरुषारुष अक्षर से अक्षर बोल अक्षर का वाच्य से परंपरा प्रजांत उसीपन्न होतेच्यते उसी को कोई बता रहे हैं। तस्दिशो यूर सूर्य जन्षय पृथिव्याज्योषद्याजा पुषा संप्रसूता दस पाँच हो गया चलाइए थोड़ा मंत्र, आ, मंत्र तस्माद, तस्माद बोल तो उस तो। उस पुरुषात पुरुष से तुषा अग्नि समीद मतलब आता उस पुरुष से ही यश्य सूर्य समीध तो सूर्य जिसका समीधा है सूर्य है समिदा है बोल दो उसी पुरुष से यही यही ये क्या क्या है वो तो मैं अच्छा तो यहाँ तस्मात शब्द से लेना वो पुरुषात लेना अक्षराथ भले वो वाच ले जे जो तो लेते समय वो पुरुषी लेना अक्षर को अक्षर में दोनों चले ना वाच्य और लक्ष्य सृष्टि बता रहे वाच्य को, को लेकर छोड़ना है, अभी, हाँ। अभी है। हाँ। सृष्टि में, में वाच्यत्व हाँ। साथ, साथ जल रहे तो इसलिए तस्मात बोलते पुरुषार्थ उस पुरुष से ही क्या यश्या सूर्य समिदो अर्थात सूर्य जिसका समिदा है समिदा मतलब एक प्रकार से इंधन तो यहाँ ईंधन प्रयोग नहीं करते है वो अच्छा नहीं माना जाता यज्ञ में जो प्रयोग करते हैं ना उसदा कांधन का कई नाम है अलग अलग प्रकार के सामग्री सामग्री हाँ। समीदा बोलने से ऐसा हो सकता है न न ना, ना, ना। वो ईंधन का सकते है ना आपको इसलिए वहाँ समिदा प्रयोग करते है हवन के लिए जो प्रयोग करते है ना उस सब सामग्री का नाम है समिदा का हाँ उसी में सामग्री सभा है विशेष जो अवधम्बर आदि उनको समिदा का तो इसलिए हम बोल रहे यश्य और सूर्य अर्थात तो सूर्य जिसका समिदा है वह अग्नि भी तस्माद मतलब उसी पुरुष से अग्नि उत्पन्न हो गई तस्माद अग्नि अध्याहार कर दीजिए आगे जो क्रिया है ना उसके साथ तस्माद अग्नि अर्थात तो उस अक्षर से ही पुरुष से अग्नि उत्पन्न हो गई तो अग्नि कैसा है यह अग्नि मतलब बोले ना जो लोग अग्नि शब्द है ना ये अग्नि नहीं लेना है तो वहाँ और धुआ है ना पंचाग्नि में तो जू को अग्नि माना तो समिदा कौन है सूर्य है, दुण दुण है। और उसमें जो सूर्य की किरण निकालती है ये सब उसको धुआ है अग्नि में हवन में पाँच होता है अग्नि ईंधन और उसके बाद धुआं अंगारा ये सब होता है पिछले तो हम बता रहे जिस अग्नि का ये समिति सूर्य है ऐसा अग्नि उत्पन्न हो गई मतलब दूलोक और सोमात पर्जन्य और सोम से पर्जन्य बोलते मेघ सोम से क्या है मेघ उत्पन्न हो गए सोमाद पर परजन्य बोल तो मेघ लेना सोम से परजन्य भी उत्पन्न वो भी उसे विषाक्षर से, उस से। प्रतिव्याम पृथ्व्याम जिसमें सूर्य लेंगे हाँ। उसमें से अग्नि उत्पन्न होता है हाँ। और जिसमे सोमवाद माने जो सूर्य और चंद्र नहीं वो सोम है ना ये अमृत है यहाँ वो नहीं लेना पंचाग्नि में जाना पड़ेगा आपको पहले आहुति लेते हैं वहाँ जल रूप आहुति देते है कहा वो जल मतलब वो जाके आहुति नहीं है जो कर्मी है ना वो मर करके स्वर्गलोक में जाके भोग करके वापस आता है कर्मी है ना सुबह सायंकाल जो आहुति देता है वो कर्मी और यज्ञादि करने वाला मरने के बाद स्वर्गलोक में जाता है और उसके बाद वापस आता है तो जाना और आने में अग्नि दृष्टि करना यहाँ से जा रहे हैं तो आहु भाष्यकार ने किया आहुति कैसा है अभी जो कर्मी जो सुबह सायंकाल आहुति देता है नित्य कर्म हो गया बाघ में विशेष कर्म किया बीच में बीच में गया था ना उनके लिए ये जैस शागने जैसेग्निहोत्र करके तागने करके आहिताग्नि कर्म वो भी किया है हाँ। तो करने के बाद कर्म तो नष्ट हो गया आपका तो कर्म नष्ट होने पर जो अपूर्वता है एक उस कर्मी के हृदय में रहता है और एक आकाशमंडल उसमें रहता है तो मरने के बाद क्या करता है वो जो जीवात्मा है वो आपा शब्द के बोलते पंचभूत से वेष्ट कर्मी जीव लेना वो भोग के लिए वहां जा रहा है कहा स्वर्गलोक में तो बस वही होती है उसमें प्रवेश होना जैसा यहाँ यज्ञ करते हैं हम लोग सामग्री बाहर है यज्ञ कुंड अलग है ना तो ये सारी सामग्री क्या है इसमें डाल प्रवेश हो गए ना वैसे ही यहाँ कर्मी भोग करने के लिए स्वर्ग में प्रवेश हो रहा है मानो वह आहुति दे रहेगा बस यही आहूति और वहां जाके वो सोम रूप में परिणत होता है अच्छा। वो सोम मेघ में आती है सोम लेना आपने आहुति दिया आपा आपा मतलब भूत पंच भूत सूक्ष्म भूत नहीं भूत सूक्ष्म दो है ना एक सूक्ष्म भूत सूक्ष्म भूत कहाते अपजीकृत पंचमहाभूत भूत सूक्ष्म कहाते पंचीकृत भूतों का ही सूक्ष्मांश पंचीकृत भूत है ना उनका उस भूत सूक्ष्म से वेष्टित जीव का ही नाम है वह आपा शब्द कहा वो प्रवेश कर रहे भोग दिया भोगने के बाद अभी वापस चार वापस वो सोम रूप में परिणत होता है मेघ में प्रवेश होता है उसके बाद वर्षा रूप से प्रवेश होता है इस प्रकार यहाँ आता है अन्य रूप से कुछ को लेना सोम मतलब ये सोम नहीं है चंद्रमा अर्थात स्वर्गलोक में गया था ना वो परिणत जो है वो सोम उस रूप से कुछ को बोलता है उससे क्या है सोमात सोम से मेघ उत्पन्न होता मेग है मेघ बोलते मेघ में प्रवेश करता है वो वाशु ने वहां का मेघ मतलब मेघ अभिमानी देवता बिल्कुल तदाकर नहीं होता है वो आने का मार्ग है उनको जाते समय में एक अग्नि ते समय चार अग्नि अब देखिए ये विचित्र है जो कर्मी जो कर्म कर रहे स्वर्ग भोग के आ रहे और इसमें दृष्टि करके उपासना कर रहे वो ब्रह्मलोक में जा रहे जो कर्मी है ना जा रहे हैं कहाँ स्वर्ग में भोग करके वापस आ रहे तो जाने का एक अग्नि आने का चार अग्नि इसमें दृष्टि करके जो उपासन, उपासना उपासना करेंगे वो ब्रह्मलोक में जा रहे उसके लिए ब्रह्म है उपासना का फल अधिक है भाई प्रतीक उपासना है, है किंतु वो ब्रह्मलोक में जाता है उसी को या संकेतकार समय दो और सोमात पर्जन्यो और सोम से मेघ और प्रतिव्याम, उसके बाद वो परजन्य के द्वारा पृथ्वी में आता है परजन्य के द्वारा पृथ्वी में, में, में प्रवेश होता है जीवात्मा और उसमें किसमें प्रवेश होता है औषध में प्रवेश होता है बृहअन्नादिंग इसलिए बोलो प्रतिविषय औषधि उत्पन्न होती पुनः रेत सिंचति और उसके बाद सीधा नहीं, नहीं यहाँ भीषध है पुरुष के अंदर प्रवेश होता है तो पुरुष के जो वीर्य में जाके करके तो उसी से उससे चौथी अग्नि हो गये सिंचती योषिता अग्नि हो गयी योषिता बोलते पंचमाग्नि में जाने से वहवी बोलते अनेक प्रकार भव्य बोल तो अनेक प्रकार जैसे जैसे जाति के हैं ना वैसा वैसा इसलिए मनुष्य हो तो मनुष्य आकार पशु हो तो पशु, पशु आकार इसलिए भव्य शब्द प्रयोग किया प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूता इस प्रकार पुरुष से ही वो मूल अक्षर इस प्रकार बहुत सी प्रजा उत्पन्न होती है ओम पूर्णमदा पूर्णशाशिष्य ओम शांति शांति शांति शांति शंकर्यम के मूर्ति लक्ष्म नमो शांति शांति